शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी की स्मृति कथा स्वामी ब्रह्मेश्वरानंद देवघर विद्यापीठ से जाने के पहले एक दिन उन्होंने मुझसे कहा था तुम्हें यही रहना होगा मैं उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए केवल धोती अंगोछा लेकर ही गया था उनकी आज्ञा से फिर जामताड़ा लौटना नहीं हुआ लड़कों की हलचल के भीतर रहना मुझे रुचकर नहीं था किंतु उनकी इच्छा के सामने ऐन्द्र शक्ति की तरह अपनी इच्छा अनिच्छा पसंद नापसंद क्षण भर में न जाने कहाँ विलीन हो जाते हैं इस विषय का प्रमाण अनेक बार पाकर मैं मुग्ध हुआ हूँ उन्नीस सौ 22 नवंबर को वाराणसी अद्वैत आश्रम में उनका शुभागमन हुआ कुछ दिन पहले से ही मैं वहाँ रह रहा था महापुरुष जी दुमंजिले के अंतिम कमरे के में रहते थे संध्या के अनंतर दोनों आश्रम के साधु लोग उनके चरणों के समीप एकत्रित होकर उपदेशामृत का पान करते थे अर्धचेतन मन की किसी गुफा से अविशुद्ध मां संकुचित भाव छिपा रहकर भविष्य में हमारा अनिष्ट न कर सके उधर भी उनकी कल्याण दृष्टि सदा जागृत रहती थी एक दिन की घटना है तपस्या किसे कहते हैं उनकी धारणा मुझे नहीं थी किंतु मन में तीव्र आकांक्षा थी कि ऋषि के जाकर अन्य क्षत्रों में भिक्षा करते हुए वहाँ मैं साधन भजन करूँगा एक दिन अवसर पाकर मैं उनके कमरे में गया और मन की इच्छा निवेदित करते हुए उनकी आज्ञा मांगी सेवाश्रम के कुछ कर्मी भी उस समय वहाँ उपस्थित थे कुछ असंतोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा तुम समझते हो कि केवल तुम्ही साधन भजन करते हो और ये लोग अर्थात सेवाश्रम के कर्मियों को दिखाकर कुछ नहीं कर रहे हैं सिर झुकाए में सोचने लगा कौन जाने मन के किसी कोने में वैसा भाव छिपा हुआ है या नहीं बाद में मेरी समझ में आया कि सेवाश्रम के कर्मियों के सामने वह प्रसंग उठाना उचित नहीं हुआ उससे स्वामी जी द्वारा प्रचलित कर्मयोग की अपेक्षा तथा कथित तपस्या उत्तम प्रमाणित होने के से उनके भावहानी की संभावना है वे देश काल पात्रों का विचार कर उपदेश और निर्देश देते दे थे उनके उपदेश की धारा अभिनव थी बाद में तपस्या करने के लिए मुझे आज्ञा मिल गई थी और एक पत्र में आशीर्वाद के साथ उत्साह देकर उन्होंने मुझे लिखा भी था उनके नाम में डूब जाओ इत्यादि मेरी तपस्या का भावे घट जाने में विलम्ब नहीं लगा कठिन आमाशय रोग भोंगते हुए महीने सात आठ महीने के बाद मैं मठ लौट आया महापुरुष जी के पास जाकर प्रणाम किया कुशल प्रश्न पूछते ही वे सब समझ गए और बोले तपस्या सिर पर सवार हो गई थी ना अरे बाबा चाहते हो सब लोग हरि महाराज नहीं बन सकते भगवान की विशेष कृपा हुए बिना कोई तपस्या नहीं कर सकता वे जिससे कराते हैं वही कर सकता है तुम कहाँ चले गए थे ऐसा स्थान छोड़कर यह बेलून साक्षात कैलाश पूरी है स्वस्थ होने पर कुछ महीनों के अंतर मुझे उनकी आज्ञा से उन्नीस सौ ईस्वी के अंत में या 1930 सौ ईस्वी जनवरी में इलाहाबाद होकर बम्बई आश्रम में श्री श्री ठाकुर की पूजा के लिए जाना पड़ा उस समय प्रयाग में कुंभ मेला चल रहा था ढाई साल तक बम्बई में पूजा के काम में मैं नियुक्त रहा अस्वस्थ होने 1932 के कारण उन्नीस सौ ईस्वी के मध्य भाग में पुनः मठ में महापुरुष जी के श्री चरणों के पास आकर 1933 सौ ईस्वी के मध्य तक मैं रहा कर्मी रूप से मैं मानसिंह आश्रम में जा रहा हूँ कहकर उन्हें प्रणाम किया उन्होंने हाथ उठाकर संकेत से आशीर्वाद दिया उस समय उनकी वाचा बंद हो गई थी महापुरुष महाराज के श्री चरणों में यही मेरा अंतिम प्रणाम था उस समय वहाँ उनके प्रधान सेवक थे स्वामी अपूर्वानंद कैलाशानंद और शिवस्वरूपानंद इनके विश्राम या भोजन के अवकाश काल में कुछ समय तक मुझे महापुरुष जी के पास रहने का अवसर मिला था दोपहर कुछ चरणों पर हाथ फेरना और रात को मच्छर भगाना इसी रूप से सेवा के काम में उस समय की एक दो पुण्य स्मृतियों की गंभीर छाप ने आज भी मेरे मन को मधुमय बना रखा है मन की दृढ़ता के लिए हितकर आहार विहार आमोद प्रमोद आदि आचरण यदि उनके कान में कभी पहुँचते तो वे तुरंत ही साधकों की दृष्टि से उस ओर आकर्षित करते थे एक दिन रात को श्रष्ट्री ठाकुर के भोग में कालीघाट के काली मंदिर का महाप्रसाद निवेदित हुआ था प्रसाद पाकर मैं यथानिवयम ऊपर महाराज के पास पहुँचा उस समय भी सब का प्रसाद भोजन नहीं हुआ था बातचीत के प्रसंग में उन्होंने पूछा आज का महाप्रसाद कैसा बना समझने में विलंब नहीं लगा कि सामने ही विपत्ति है डरते हुए मैंने कहा महाराज मैं मांस नहीं खाता क्षण भर चुप रहकर उन्होंने पूछा पहले खाते थे हाँ महाराज मैं पहले खाता था कुछ असंतुष्ट होकर उन्होंने कहा तुम्हारी भी कैसी करनी माँ काली का प्रसाद और ठाकुर का भोग कहता है मांस नहीं खाता मौका पाकर मैं नीचे चला गया और रसोई ब्राह्मण से मांग कर दो एक टुकड़े महाप्रसाद खाकर ऊपर जाकर कहा महाराज महाप्रसाद मैंने खाया है अच्छा हुआ है अहेतुक तो कृपा सिंधु श्री ठाकुर के अपार करुणा के संबंध में बिन्दु मात्र भी संशय और उसके फलस्वरूप किसी प्रकार की निराशा का भाव वे एकदम सहन नहीं कर सकते थे इस विषय की एक दिन की घटना का उल्लेख करता हूँ घर में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था आध्यात्मिक राज्य के सम्राट इस विराट व्यक्तित्व के सामने मैं भय भक्त भक्ति के साथ मूर्ख के समान खड़ा रहता था बातचीत करते हुए शायद कोई अनचित शब्द निकल जाए इस आशंका से कोई प्रश्न पूछने का साहस भी नहीं कर होता था और प्रश्न का कोई प्रयोजन भी नहीं मालूम होता था उस दिन मन में कुछ साहस कर का संचय कर भय से मैं कह उठा महाराज शरीर मन बहुत दुर्बल है जब ध्यान ठीक ढंग से नहीं कर सकता ऐसा लगता है मानो कुछ भी नहीं हुआ ताल मान लय में सिद्ध गायक के कान में ताल भंग जिस प्रकार वेदना और पीड़ा देता है शांत हुआ मेरे बेसुर ज्ञात हुआ मेरे बेसुरे प्रश्न से उनकी भाव तरंग में एका एक आघात होकर वे तदन रूप व्यथित हुए हैं मेरी ओर एक बार देख बोल उठे तुम्हें वैसा हिसाब लगाने की आवश्यकता ही क्या है क्या हुआ और नहीं हुआ अपना काम तुम करते चलो उनका काम वे करेंगे उन्होंने जैसी शक्ति तुम्हें दी है उसी से उन्हें पुकारते रहो इन दो बातों के भीतर ही सभी शास्त्रों का सिद्धांत और साधन का संकेत निबद्ध है इतना समझकर फिर मुझे कभी प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ निस्तरंग शांत ज्ञान समुद्र के गंभीर प्रदेश में सानंद वितरणशील आत्मा मीन कभी एक एक बार जल की ऊपरी सतह पर आकर सांस लेती ही फिर नीचे डूब जाती है उनके जीवन के अंतिम भाग की अवस्था देखकर मुझे जैसा प्रतीत होता था उसी के अनुसार मैं यह बात कहता हूँ हम लोग जिसे भावावस्था कहते हैं मानो वही उनकी सहज अवस्था थी जहाँ वे सदा विचरण करते थे जब वे अकेले चुपचाप बैठे रहते थे तो उस अवस्था में उनसे कोई बात करने कहने का साहस नहीं होता था किस समय किस चीज की आवश्यकता होगी केवल उसी के लिए मैं सदा उनके पास खड़ा रहता था इसी रूप से एक दिन वे अपनी चौकी पर मौन भाव से बैठे थे एकाएक थोड़ा सिर ऊंचा कर धीरे धीरे कहने लगे माँ ही सब कुछ है क्यों सतीश माँ ही सब कुछ है कैसा सुमधुर प्रेम विगलित कंठ स्वर था उनकी बात का आशय न समझने पर भी समर्थन जताते हुए मैंने कहा हाँ महाराज माँ ही सब कुछ है समर्थन पाकर मानो और भी थोड़ा जोर देकर हाँ सूत्र मड़ि गया इमि गणा इवा का फिर, कह फिर कहकर फिर पहले की तरह मौन हो गए उपनिषद उक्त दो तक तत्व एवं भावों की घनीभूत मूर्ति से आप्लुत होकर मानो मानव कल्याण के लिए वे सदा आकुल प्रतीक्षा में बैठे थे उनकी जीवन संध्या को कुछ गंभीर भाव से देखने पर वे वैसे ही प्रतीत होते थे ज्ञान और प्रेम दोनों का समान विकास उनके चरित्र की एक माधुरीपूर्ण विशिष्टता है अन्य ओर से देखने पर स्पष्ट प्रतीत होगा होता युगावतार हेतु तो कृपा सिंधु श्री श्री ठाकुर के शरीर मन के अवलंबन से ही इनका लीला अभिनय चल रहा है संघ परिचालन गुरु भाव से कृपा वितरण हार विहार अथवा लोक व्यवहार आदि में अपने मन की स्वतंत्रता पूर्णतया उनके प्रियतम की सत्ता में लीन हो गई थी रेमास्पद की प्रेम तरंग में तरंगायित होकर उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता लुप्त कर दी थी शरीर संगठन के उपादानों में केवल कुछ शुद्ध परमाणु कुंज ही अवशिष्ट था क्या भक्तिशास्त्र इसी का भगवती तनु नाम से उल्लेख करते हैं जिनके अवलंबन से श्री भगवान का लीला विलास होता है इसका संरक्षण श्री श्री भगवान की इच्छा के अधीन है संभवतः इसी कारण महापुरुष महाराज कभी, कभी कभी कहा करते थे उनके अपने प्रयोजन से इस शरीर को वे जितने दिन चाहे रखेंगे कितना ही सुनिपुर्ण शिल्पी क्यों न हो ऐसे चरित्र के चित्रण में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता ये कृपा करके जिसे जितना अंश समझाते हैं वह उतना ही समझ सकता है पूर्णतया नहीं यहाँ तक कि भक्त चूड़ामणि गंधर्वराज भी अपने प्रिय देवता का चरित्र अंकन करने में असमर्थ होकर निम्नलिखित प्रणाम अर्पित कर मौन हो गए। तब तत्व न जाना कि दृशोसी महेश्वर या दृश्योसी महादेव तादृशा नमो नम हरि ओम तत्स